जन स्वास्थ्य इस सप्ताह सी एन एस साप्ताहिक पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है आइए आपसे बाटे पिछले हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण पांच मुख्य जन स्वास्थ्य संबंधित समाचार ओमान और मुरक्को के बाद मेक्सिको दुनिया का तीसरा देश है जिसने ट्रकोमा उन्मूलन का सपना पूरा किया ट्रकोमा आंखों की रोशनी जाने का एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय इतिहास में पहली बार हार्ट अटैक के ऊपर राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्यूबरकुलोसिस को लेके एक नई मार्गदर्शिका जारी की और आज 2 मई 2017 को दुनिया में विश्व अस्थमा या दमा दिवस मनाया जा रहा है और आगामी 31 मई 2017 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा एक, ट्रकोमा, ट्रकोमा एक और और उन्मूलन का सपना पूरा किया ट्रकोमा से डेढ़ लाख से ऊपर लोग मैक्सिको में प्रभावित थे और कई सालों से ट्रकोमा नियंत्रण और उन्मूलन के प्रयास चल रहे थे दो हजार चार से खासतौर से इन प्रयासों में रफ्तार आई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सभी देशों की सरकारों ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सतर्क विकास लक्ष्य को समर्थन दिया पारित किया जिनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 कहता है कि एच टीबी मलेरिया के साथ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को भी हम दो तक समाप्त करेंगे ट्रकोमा एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है एक एनटीडी है और मेक्सिको दुनिया का तीसरा देश बना जिसने ट्रकोमा उन्मूलन का सपना पूरा किया। ट्रकोमा अंधेपन या दृष्टिहीनता का एक बहुत बड़ा कारण है इसीलिए मेक्सिको और उमान और मरक्को का ट्रकोमा उन्मूलन का सपना पूरा करना एक महत्वपूर्ण घटना है और उम्मीद है अन्य देश भी ट्रकोमा को उन्मूलित कर पाएंगे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दो में मैक्सिको में एक और बीमारी का उन्मूलन हुआ था और उसका नाम है ऑनकोल सरसियासिस जो अंधेपन का या दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण थी तो ये मेक्सिको के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य उपलब्धि रही और उम्मीद है कि अन्य देश भी सतत विकास लक्ष्य पूरे कर पाएंगे और उनमें से एक है ट्रकोमा बीमारी का उन्मूलन इस समाचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए पॉडकास्ट के विवरण में जाइए और वहाँ के पर लिंक पर क्लिक करें न्यूज़ नंबर टू भारत के इतिहास में पहली बार हार्ट अटैक पर राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी की गई ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि अभी तक जो पश्चिमी या अमेरिकी या वैश्विक स्तर पे जो मार्गदर्शिका है उससे हार्ट अटैक का मैनेजमेंट हो रहा था लेकिन अब हमारे देश के संदर्भ में हमारे देश के लिए देश के हृदय रोग विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं द्वारा ये मार्गदर्शिका आ, को अंजाम दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए इसके श्रेय जाता है प्रोफेसर ऋषि सेठी को जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में कार्यरत हैं और जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक सब स्पेशलिटी काउंसिल जिसका नाम है स्टेमी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हृदय एवं रक्त कोष्ठिका रोगों के का जो मृत्यु अनुपात है वो हमारे देश में सर्वाधिक है वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं वैश्विक स्तर पे भी सबसे ज़्यादा मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हृदय एवं रक्त कोष्ठक रोगों की वजह से होती हैं हार्ट अटैक का जो औसतन उम्र है जिसके ऊपर हार्ट अटैक हमारे देश में होता है वो लगभग अगर आप अन्य देशों से तुलना करें खास तौर से अमीर देशों से तुलना करें तो लगभग 10 वर्ष कम है और उसे अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं विशेषज्ञों के अनुसार उदाहरण के तौर पर उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन टेंशन कोलेस्ट्रॉल मधुमेह डायबिटीज मोटापा अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य उपलब्धि है कि हमारे देश को पहली बार राष्ट्रीय मार्गदर्शिका मिली है हार्ट अटैक में के मैनेजमेंट के लिए और प्रोफेसर ऋषि सेठी और सारे शोधकर्ताओं को इसके लिए साधुवाद और हमें उम्मीद है कि हार्ट अटैक और अन्य हृदय एवं रक्त कोष्टक रोगों का अनुपात में गिरावट आएगी और आसामीय मृत्यु दर में भी कमी आएगी मुख्यालय को, को की की का इलाज करा चुके थे और उन्हें पुनः हाँ टीबी का रोग हो गया हो अब ये, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ऐसे लोगों को टूबरकोलोसिस का इलाज देने के देने के पहले उनका ड्रग असिप्टेबिलिटी टेस्टिंग की जांच होनी चाहिए डीएसटी की जांच होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि कौन सी दवाएं उन पर कारगर रहेंगी और कौन सी दवाओं के प्रति दवा प्रतिरुतक उत्पन्न हो गई ये जरूरी बात है जन स्वास्थ्य के लिए कि हर टीबी के रोगी का इलाज उन दवाओं से हो जो दवाएं उस पर कारगर हो तो ये बहुत ज़रूरी बात है दूसरी महत्वपूर्ण बात इन आ, मा, इस मार्गदर्शिका की ये है कि वो पेशेंट केयर की बात करती है और उनके उसके अधिकार के बारे में बात करती है वो मानसिक रूप से उसको सहयोग देने की और अन्य प्रकार से सहयोग देने की बात करती है जिससे कि आ, हर टी से ग्रसित व्यक्ति सफलतापूर्वक अपना इलाज पूरा कर सके बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे पहले भी टूबरक्लोसिस को लेकर अनेक मार्गदर्शिका जारी कर चुका है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जल्दी ही इस साल के अंत तक इन सारी मार्गदर्शिकाओं का एक सारांश आ, हम सब लोगों के बीच में होगा जिससे कि जो लोग टी का इलाज कर रहे हैं जो टी की नीतियाँ बना रहे हैं उनके लिए एक विस्तार से एक व्यापक मार्गदर्शिका हो इन सारी अलग अलग मार्गदर्शिकाओं का निचोड़ जो प्रस्तुत करते प्रचार विश्व करतेमा दिवस 2 मई 2017 को लगभग 30 करोड़ लोग एस्थमा से जूझ रहे हैं और भारत में ये संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास की है भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा साहब ने उसको जारी करी थी मार्च 2017 में जारी करी थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक लक्ष्य ये भी है कि 2025 तक जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हैं एस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है एक दीर्घकालिक श्वास संबंधी रोग है उससे असामयिक uh, मृत्यु दर पच्चीस कम हो सके दो तक पच्चीस प्रतिशत मृत्यु दर कम हो सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य का भी एक लक्ष्य ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गैर संक्रामक रोग और एस्थमा गैर संक्रामक रोग है उसका उससे होने वाली असामयिक मृत्यु दर एक तिहाई कम हो सके तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के तहत मृत्यु दर एक तिहाई कम हो सके और 2025 तक पच्चीस कम हो सके एस्थमा मृत्यु दर ये आश्वासन हमारी भारत सरकार का है एस्थमा की मृत्यु दर कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एस्थमा की पक्की चिकित्सकीय जांच होनी चाहिए जो अभी वर्तमान में नहीं है और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अन्य शोधकर्ताएँ शोध को गति बढ़ाएँ जिससे कि जल्दी से जल्दी पक्की एस्थमा की जाँच हर जगह उपलब्ध हो सके दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि एस्थमा के साथ लोग सामान्य जिंदगी जीवन यापन कर सकते हैं सामान्य जिंदगी जी सकते हैं मेहनत कश काम कर सकते हैं सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि उनको अपने अस्थमा को नियंत्रित करना है और अस्थमा का प्रबंधन ठीक ठाक से करना है अस्थमा की कुछ ट्रिगर्स हैं जैसे कि कुछ लोगों की अस्थमा तंबाकू धुएं से कुछ की घरेलू जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से कुछ की बाहर के प्रदूषण की, की वजह से कुछ की जो ग्रेन्स हैं उनकी वजह से अन्य अन्य कारणों से धूल से अस्थमा बिगड़ सकती है ऐसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने लोगों को जिसको अस्थमा है वो अपनी अस्थमा का प्रबंधन और अस्थमा का आ, का नियंत्रण सफलतापूर्वक करें जिससे कि अपनी जिंदगी वो सामान्य रूप से जी सके न्यूज नंबर पांच विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2017 को है इस बार का केंद्रीय विचार है कि तंबाकू और विकास ये केंद्रीय विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तंबाकू को एक अलग मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि तम्बाकू को विकास के हर पहलू से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है जिससे कि सफल पूर्वक तंबाकू नियंत्रण भी हो सके और सफलतापूर्वक आप अन्य विकास कार्यक्रम भी लागू कर सकें तम्बाकू का बहुत सारे स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों से सीधा जुड़ाव है और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार ने और दुनिया की सभी सरकारों ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली या संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 2015 में सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा करने का वादा किया है इन सतत विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी है कि सफलतापूर्वक तम्बाकू नियंत्रण किया जाए सफलतापूर्वक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण संधि को लागू किया जाए अन्य सतत विकास लक्ष्य जैसे कि हृदय रोग और रक्त कोष्ट रोगों का मृत्यु दर एक तिहाई कम करना डायबिटीज कैंसर आदि का मृत्यु दर एक तिहाई कम करना तो जाहिर सी बात है कि जब तक सफलता पूर्वक तम्बाकू नियंत्रण नहीं होगा तब तक, तक हम अन्य सतत विकास लक्ष्य भी पूरे नहीं कर पाएंगे हम लोग सुन रहे थे जन स्वास्थ्य सप्ताह सी साप्ताहिक पॉडकास्ट और पिछले हफ्ते की पांच मुख्य जन स्वास्थ्य संबंधित समाचार के बारे में विस्तृत जानकारी अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे आपका स्वागत है www.citizen-news.org सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं शीघ्र ही एक नए एपिसोड के साथ धन्यवाद